श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतालीस तेईस अप्रैल अठारह सौ छियासी प्रवृत्ति या निवृत्ति हिरानंद के प्रति उपदेश हिरानंद श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं पास ही मास्टर बैठे हैं लाटू तथा अन्य दो एक भक्त कमरे में आते जाते हैं आज शुक्रवार है तेईस अप्रैल अठारह दिन के बारह एक बजे का समय होगा हिरानंद ने आज यही भोजन किया है श्री कृष्ण की बड़ी इच्छा थी कि हीरानंद यहीं रहे हिरानंद श्री कृष्ण के पैरों पर हाथ फेरते हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं वैसी ही मधुर बातें मुख हास्य और प्रसन्नता से भरा हुआ जैसे बालक को समझा रहे हों श्री कृष्ण अस्वस्थ हैं डॉक्टर सदा ही उन्हें देख रहे हैं हीरानंद आप इतना सोचते क्यों हैं डॉक्टर पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाइए आप बालक तो हैं ही श्री रामकृष्ण मास्टर से डॉक्टर पर विश्वास कैसे होगा सरकार डॉक्टर ने कहा है बीमारी अच्छी न होगी हिरानंद, तो इतनी चिंता क्यों करते हैं जो कुछ होना है होगा मास्टर हिरानंद से एकांत में ये अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं इनकी शरीर रक्षा भक्तों के लिए है गर्मी जोरों की हो रही है और फिर दोपहर का समय खस की टट्टी लगाई गई है हिरानंद उठकर टट्टी ठीक कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देख रहे हैं श्री राम कृष्ण हीरानंद से तो पाजामा भेज देना हीरानंद ने कहा है कि उसके देश का पाजामा पहनकर कर श्री रामकृष्ण को आराम होगा इसीलिए श्री राम कृष्ण उन्हें पाजामा भेज देने के याद दिला रहे हैं हिरानंद का भोजन ठीक नहीं हुआ चावल अच्छी तरह पके नहीं थे श्री राम कृष्ण को सुनकर बड़ा दुख हुआ बार बार उनसे जलपान करने के लिए कह रहे हैं इतना कष्ट है कि बोल भी नहीं सकते परंतु फिर भी बार बार पूछ रहे हैं फिर लाटू से पूछ रहे हैं क्या तुम लोगों को भी वही चावल दिया गया था श्री राम कृष्ण कमर में कपड़ा नहीं संभाल सकते प्राय बालक की तरह दिगंबर होकर ही रहते हैं हिरानंद के साथ दो ब्राह्मण भक्त आए हुए हैं इसीलिए एक आधबार श्री कृष्ण धोती को कमर की ओर खींच रहे हैं श्री राम कृष्ण हिरानंद से धोती के खुल जाने पर क्या तुम लोग असभ्य कहते हो हिरानंद आपको इससे क्या आप तो बालक हैं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण भक्त प्रेनाथ की ओर उंगली उठाकर वे ऐसा कहते हैं हीरानंद अब विदा होंगे दो एक रोज कलकत्ते में रहकर वे फिर सिंध देश जाएंगे वे वहीं काम करते हैं दो अखबारों के संपादक हैं अठारह ईसवी से लगातार चार साल तक उन्होंने संपादन कार्य किया था उनके पत्रों के नाम थे सिंध टाइम्स और सिंध सुधार हीरानंद ने अठारह सौ में बीए की उपाधि प्राप्त की थी श्री रामकृष्ण हीरानंद से वहाँ न जाओ तो हींद साहस वहाँ और कोई मेरा काम करने वाला नहीं है मुझे तो वहाँ नौकरी करनी पड़ती है श्री राम कृष्ण क्या वेतन पाते हो हींद इन सब कामों में वेतन कम है श्री राम कृष्ण कितना ही हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण यही रहो न हीनंद चुप हैं। श्री राम कृष्ण काम करके क्या होगा हीरानंद चुप हैं थोड़ी देर और बातचीत करके हीरानंद विदा हुए श्री राम कृष्ण कब आओगे हिरानंद परसों सोमवार को देश जाऊंगा सोमवार को सुबह आकर दर्शन करूंगा